चौबीस अक्टूबर गुरुवार और हरिहर थी के में आप सबका स्वागत है हम लोग तैतृपनिषद का अध्ययन करने के क्रम में प्रथम वल्ली का अध्ययन पूर्ण कर चुके थे और जैसा आप सब जानते हैं कि इसमें तीन वल्लियां हैं प्रथम शिक्षा वल्ली दूसरी भृुवल्ली आनंदवल्ली और तीसरी भृुवल्ली तो जब ये हम पिछले सप्ताह से ब्रह्म आनंदवल्ली आनंदवल्ली का अध्ययन आरंभ कर चुके ये दोनों आनंदवल्ली और भृुवल्ली वारुणी प्रतिशत कहलाती हैं इसमें परमेश्वर के स्वरूप को गहराई से समझने के लिए उसे विशिष्ट रूपों से विशिष्ट रूपकों से समझाया गया तो पिछले शिक्षावली तक हमने जाना था कि जब एक शिष्य आश्रम में होता है गुरुदेव के पास होता है तो उसे ब्रह्म के ज्ञान के लिए कैसे तैयार किया जाता है ब्रह्म का सीधा सीधा ज्ञान नहीं दिया जा सकता जैसे हम बाकी किसी विषय की बात करें चाहे वो कॉमर्स पढ़ना हो विज्ञान पढ़ना हो इतिहास पढ़ना हो तो उसका हम सीधे सीधे व्याख्यान कर सकते हैं लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है शिष्य की या जो जिज्ञासु है उसकी योग्यता उत्पन्न करना यही ब्रह्म ज्ञान देने का तरीका योग्यता उत्पन्न होने के बाद में ब्रह्म ज्ञान वो स्वयं लेने की दिशा में अग्रसर हो सकता है उसको स्वयं इसकी रुचि पैदा होगी स्वयं वो सत्संग जाएगा स्वाध्याय करेगा चिंतन मनन करेगा ध्यान करेगा और उसे इसका ब्रह्म का बोध प्राप्त करने की दिशा में रुचि भी जागृत हो जाएगी और वो ये काम करेगा लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देना नहीं महत्वपूर्ण उसकी जिज्ञासा परिपक्व करना है उसे इस योग्य बनाना है कि जिस योग्यता के द्वारा ब्रह्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाए वो तो है ही अब यहाँ पर हम जैसे पिछली बार अपन ने आरम्भ किया था उसके पहले बात करी थी कि दीक्षांत में गुरुदेव किस तरह से शिष्यों को कुछ निर्देश देते हैं कि सत्य का भाषण करना स्वाध्याय से कभी भी मुख्यमत होना सत्संग से भी मत होना सदैव ब्रह्म के लिए प्रयास करते रहना अपने माता पिता समाज और गुरु सबके सबको देवतुल्य मानना और उनके अनुसार चलना साथ ही साथ फिर भी स्वाध्याय और सत्संग करते रहना संतान उत्पत्ति करना परिवार बढ़ाना लेकिन फिर भी स्वाध्याय और सत्संग उसका साथ कभी मत छोड़ना इसके अलावा हमेशा अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार दान भी देना लेकिन दान देते वक्त जो जुकुंड बताए थे कि दान भयभीत होकर देना दान कभी भी अहंकार पूर्ण नहीं दिया जाता भयपूर्वक दिया जाता है कभी उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं दिया जाता है वरन आंखें नीचे करके विनम्रता से दिया जाता है क्योंकि जब तक अगर हम दान को वास्तव में दान देना कोई पुण्य का काम नहीं है अगर वो सामने वाला लेने से इनकार कर दे इस डर से भी सावधान रहना क्यों हो सकता है वो इनकार कर दे अगर वो दान लेता है तो तुम पर उपकार करता है तो दान लेकर तुम पर एक उपकार करता है मौका देता है कि आप उसको प्रेम से दान दे सकते इसलिए प्रेम से देना विनम्रता से देना अपनी क्षमता के अनुसार देना सामने वाले की योग्यता देख कर देना और साथ ही साथ इस भय के साथ देना कि दान देने वाला कोई बड़ा नहीं है और दान लेने वाला कोई छोटा नहीं है वरन यह एक व्यवस्था है जिससे पिता अपने पुत्र को उसको पढ़ाई के लिए धन देता है उसे अपने जीवन के अनुभव बताता है तो ये सचमुच में कोई दान नहीं है न कोई इन्वेस्टमेंट है वरन ये एक व्यवस्था एक जिम्मेदारी है चूंकि वो दुनिया में पहले आया है तो उसे उस बाद में आने वाले की व्यवस्था करना है जिसके पास धन पहले आया है उसको उस निर्धन के लिए व्यवस्था करना है इस तरह से ये व्यवस्था को देखकर ध्यान दान देना है और यही है कर्मबंधन से मुक्त रहकर दान देने की व्यवस्था उसके आगे वो बताते हैं कि हम जब कभी भी संशय में हो कि यहाँ हम पर हमने कैसा व्यवहार करें क्योंकि कई बार हम दुविधा में हो जाते हैं कि अध्यात्म क्या कहता है इस स्थिति में तो हम लोगों को उन अनुभवी विद्वानों का अनुसरण करना चाहिए जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जो हमसे वरिष्ठ हैं और जो अनुभवी हैं किसी व्यक्ति जिस पर कोई आरोप हो तो उस पर हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा वो वरिष्ठ जन करें जो ज्ञानी जन करें वैसा व्यवहार हमको उनके साथ करना चाहिए इसके अलावा वो बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि कभी भी हमारा अनुसरण करते वक्त किसी गलत बात का अनुसरण मत करना क्योंकि गुरुदेव कई बार ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं जो व्यवहार आपके लिए शोभनीय नहीं है पे होने के कारण वो कर सकते हैं वो आप किसी को डांट भी लगा सकते हैं किसी को प्रताड़ित भी कर सकते हैं लेकिन ये उनका प्रेम है लेकिन उसको न समझते हुए या उनका कर्तव्य न समझते हुए हम भी उनका अनुसरण करने लग जाएँ तो वो हम गलत करेंगे इसलिए वो कहते हैं कि हमारा अनुसरण जरूर करो लेकिन अपने विवेक का जरूर उपयोग करो कि क्या अनुसरणीय है और क्या अनुसरण नहीं करना है अब इसके बाद जो अगली वल्ली शुरू होती है वो प्रार्थना से शुरू होती है जिस प्रार्थना को हम हमेशा अपने आश्रम में कार्यक्रम के बाद करते हैं कि ओम सहना ववतु सहना बुनकू सह वीर एम करवा वह तेजस्विना वितमस्तु माँ विद्विषा वह यानी वो कहते हैं कि हम सब मिलके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारा साथ में पालन करें साथ में हमारी रक्षा करें हमारा पड़ा हुआ तेजस्वी हो और हमारी बुद्धि में परमेश्वर का अवतरण हो और हमारा आपस में कभी वैमनस्य न हो इन बातों को लेकर प्रार्थना करते तो ये आश्रम की प्रसिद्ध प्रार्थना है जो पूरे हिंदुस्तान भर के जितने भी वैदिक आश्रम हैं वहाँ सब जगह ये प्रार्थना की जाती है कि हम सब आपस में मिलकर ब्रह्म का यानी ये, ये गुरुदेव की भी विनम्रता है कि वो शिष्य के साथ कहते हैं कि हम आपस में मिलकर ब्रह्म का अनुसंधान करें वो ये नहीं कहते कि मैं बताता हूँ तुम करो या मैं बताता हूँ तुम समझो वरण वो कहते हैं चलो सब मिलके उस अनुसंधान में शामिल होते हैं इस प्रार्थना के बाद जब ये वल्ली शुरू होती है तो इसमें सबसे पहली बात वो बोलते हैं ब्रह्मविद आपनौती परम अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात जब कहते हैं ब्रह्मविद आपनौती परम तो उस जगह पर वो परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को एकाएक प्रकट कर देते और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरे उपनिषद का सार है ब्रह्म या सर्वोच्च सत्ता जिसको हम यहाँ ईश्वर परमेश्वर परशिव जो भी चाहें कह और विद या उसको जानने वाला अपनोती यानी पा लेता है क्या पा लेता है फिर परम परम यानी वही ब्रह्म वही परशु वही ईश्वर यानी ईश्वर को जानने वाला ईश्वर को पा लेता है यह बात बड़े रहस्यमय है यह सूत्र बड़ा रहस्यमय है कि जानना और पाना यहां पर अभिन्न है हम किसी को किसी के नज़दीक जाए बगैर जान नहीं सकते उसका जानने का मतलब हमारी मन बुद्धि अहंकार हमारे विवेक से अभिन्नता होए बगैर हम उसको नहीं जान सकते आप एक गुलाब के फूल को भी जानते हो तो जब तक वो आपकी चेतना से अभिन्न नहीं हो जाता तब तक आप उसको नहीं जानते सचमुच में वो आपकी चेतना से अभिन्न है लेकिन द्वे दृष्टि में हम उसको इस बात को नहीं समझते हम समझते वो फूल अलग है हम अलग हैं लेकिन हमारी आत्यंतिक स जो हमारी सत्ता और उस पुष्प की सत्ता दोनों में कोई भेद नहीं है तो हम यहाँ पर इस बात को गहराई से सोचें कि ब्रह्मविद आपनोति परम का क्या मतलब कि ब्रह्मविद आपनोति परम यानि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को पा लेता है अब हम कहें कि पा कैसे लेगा अब एक तरफ तो हम कहते हैं आम ब्रह्म मैं खुद ही ब्रह्म हूँ और मैं कहूँगा कि मैं ब्रह्म को पा लेता हूँ तो पाना और जानना एक ही बात है लेकिन फिर भी पाना क्या कैसे पाया जाए इसको पाने के बारे में कहते हैं कि जब आप उसे जानते हो तो पाने में कोई देरी नहीं है क्योंकि पाया हुआ ही है वो आपका अपना सच्चा स्वरूप है इसको पाने के बारे में छोटी सी कथा जैसी कही जाती है कि दस लोग एक यात्रा पर निकले और एक नदी पार की उन्होंने कहा गिन लो वापस अब आ गए कि कोई रास्ते में तो नहीं रह गया सब ने गिना लेकिन नौ निकले एक दो तीन चार पाँच जिनका नौ जने हैं भैया दसवा कहाँ गया दूसरा नहीं मैं गिनता हूँ उसने गिना बोले हाँ नौ ही है सबने ने कोशिश कर देखी कि भैया नौ जने है अपना एक ना कही कहीं ना कहीं क्योंकि गुरुदेव ने तो बोला था तुम दसों जने जाके इसी यात्रा पर जाओ तो गुरुदेव ने तो हमको गिन के भेजा था अब बाहर कौन रह गया तब उधर से एक संत गुजरते हैं वो इस क्रिया को देखते हैं फिर कहते हैं तुम सब रुको अब मैं तुमको बताता हूँ तुम एक जना हाथ खड़ा करो बोलो एक वो बोलता है एक दूसरा हाथ खड़ा करता है बोलो तुम बोलो कौन हो बोले दो तीसरा हाथ खड़ा करता है बोले कौन बोले तीन इस तरीके से दसों हाथ खड़े करते हैं बोले दस बोले हो गए दस तो सब लोग प्रसन्न हो गए कि हम दस हो गए क्योंकि हर कोई अपने आप को भूले हुए था ये तो एक बौद्ध कथा है लेकिन महत्व तो यही है कि हम संसार में ब्रह्म को पाना ब्रह्म को जानना ही है ये दसवां जो खोया हुआ व्यक्ति था उसको पा लिया उन्होंने तो खो दिया था कि भाई हम नौ ही रह गए और अब हमको दसवां मिल गया याने उसको पा लिया सचमुच में तो पाया नहीं है वरन एक अपने आप भूले हुए को जाना है यहाँ पर भी ठीक वही काम है कि ब्रह्म को हम भूल गए हैं हम अपनी वास्तविक सत्ता को हमारे आंतरिक स्वरूप को हमारे वास्तविक परिचय को भूल गए और उस परिचय को वापस पाने का नाम ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाला आपनौती परम और फिर इसके आगे वो कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है जाना तो तुम्हें तुम्हें हो ही जाएगी जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि फिर इसका मतलब ब्रह्म को जानना उसको पाना और हो जाना तीनों एक ही बात है उसको जानते से ही पा लेता है और पाते से ही हो जाता है जैसे एक गंगा जी हम यहां पर कहेंगे गंगा जी आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे हुबली है लेकिन जब वो समुद्र में उतर जाती है उससे मिल जाती है उसके बाद हम उसको क्या बोल सकते हैं मातृ समुद्र के सेवा उसको कोई नाम नहीं उन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत परिचय खो दिया जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी हमारी वो समाप्त हो गई अब हमारे पास एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी हो गई कि मैं समुद्र हूँ तो हमारी एक जो सीमित पहचान थी कि मैं गंगा हूँ वो अब एक विशाल पहचान बन गई है कि मैं समुद्र हूँ और इस तरह से जो भी नदी समुद्र में आके मिलती है वो समुद्र बन जाती है इस तरह से उसको जानना पा जाना और हो जाना तीनों यहाँ पर अभिन्न है तीनों बातें यहाँ पर ब्रह्मविद आपनोति परम इस तरह से कही जाती है अब यहां पर ब्रह्मा का लक्षण बताया जाता है लक्षण क्यों बताया जाता है क्योंकि हम उसको जब समझना चाहते हैं तो उसको हम ये भी तो जाने कि हमारा लक्ष्य क्या है हम जिसको पाएंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हम ठीक जगह समझ रहे हैं या ठीक पा रहे हैं या हम ठीक लाइन पर हैं ठीक ट्रैक पर हैं और हम जहां पहुंच रहे हैं हम ठीक जगह पहुंच रहे हैं क्योंकि जैसे अगर हमको घर से कोई बोले कि फलाने के जहाँ पर ये चीज़ दे आना तो हमको ठीक से पता समझाता है कि इस जगह जाना इस चौराहे से दाहिने मुड़ना वहाँ पर चौथा मकान बाएँ हाथ पर है उस पर ये चीज़ वस्तु अपने देना इस तरह से हमको ब्रह्म के बारे में वो ऋषि बतलाते हैं कि पहली बार तो बताते हैं कि ब्रह्म क्यों बोलते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है ब्रह्म शब्द का शाब्दिक मतलब है सबसे बड़ा जो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है बड़ा और चूंकि हमने किसी से ये नहीं कहा कि इससे बड़ा जैसे एक भाई को बोला कि इस भाई से बड़ा है और उस भाई से छोटा है ये मंजला भाई है लेकिन यहाँ पर जब हम बड़ा बोलते हैं या ब्रह्म बोलते हैं तो हम इसकी तुलना नहीं करते किसी से हम कहते हैं ब्रह्म यानी वो बड़ा या नहीं सबसे बड़ा है क्योंकि अब उसके बाद और कोई बड़ा बाकी नहीं रह जाता वो सर्वोच्च है अब ये उसका क्या है डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक है या नहीं उसका जो भेदक है विशेष है वो है वो बताता है कि तुम उसे पाओगे जो उससे वृहद उससे बड़ा कुछ भी नहीं वो सबसे बड़ा है उसके बाद में उसके बारे में बोलते हैं कि उसके तीन लक्षण हैं सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म और अनंतम ब्रह्म ये तीन उसके मुख्य गुण है, हालांकि वो निर्गुण हैं लेकिन यहाँ हम द्वैतवादी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जैसे अभी द्वैत स्थिति में है तो उसको द्वैत की भाषा में ही समझाना पड़ेगा अगर उसको उसको आज ये नहीं बोल सकते कि निर्गुण है उसको पहले तो हम गुण बताना पड़ेगा फिर उन गुणों का विलीनीकरण होगा फिर बताया जाएगा कि वो गुण कैसे विलीन होते तो सबसे पहले बताते हैं कि सत्यम ब्रह्म अब सत्य क्या सत्य की क्या परिभाषा सत्य का मतलब है कि उसको जो गुरुदेव वर्णित करेंगे उसके बारे में जो कहेंगे उससे वो अव्यभिचारित है यानी वो कभी उससे डिगता नहीं है इसका और डीपर मीनिंग यानी गहरा मतलब यह है कि वो हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहता है सत्य दो तरह के होते हैं एक सापेक्षिक सत्य और एक निरपेक्ष सत्य सापेक्षिक सत्य वो है जो सत्य तो है सत्य की तरफ प्रतीत होता है लेकिन बदल जाता है इसमें बदलने में दो चीजें काम करती हैं एक काम करता है अंतरिक्ष और दूसरा काम करता है समय ये टाइम और स्पेस समय और अंतरिक्ष को बदल देता है कैसे आपने पूछा कितनी बजी मैंने कहा दस लेकिन मेरे बोलते से वो बात बदल गई क्योंकि आप दस बज के कुछ सेकंड आगे बढ़ गई क्योंकि समय ने उस दस को सत्य को असत्य सिद्ध कर दिया क्योंकि जैसे तुम्हारे कान तक वो बात पहुंची वो बात बदल गई इसलिए वो समय ने बदल दी किसी ने बोला तुम कहाँ हो मैं गाड़ी में घर आ रहा हूँ लेकिन आप हो सकता बात होते होते वो उसकी जगह बदल जाए आप बोलो मैं इस गांव तक आ गया लेकिन आप बात करते करते उस गाँव से आगे निकल गए इसलिए समय और अंतरिक्ष दोनों उस सत्य को बदल देते हैं जो सापेक्षिक सत्य है आप कहोगे मैं कहाँ हूँ मैं बोलूँगा उत्तर दिशा में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा किस चीज़ के उत्तर दिशा में आप जहाँ खड़े हैं उसके उत्तर दिशा में तो समझ में आ जाएगी बात क्योंकि जब तक हम दिशाओं का सही वर्णन सापेक्षिकता से नहीं करते तब तक हम किसी का स्पेस के अंदर अंतरिक्ष के अंदर ठीक से वर्णन नहीं कर सकते इसलिए समय और अंतरिक्ष बड़े बलवान हैं वो दोनों किसी भी अन्य सत्य को टिकने नहीं देते वो तो समस्त सत्य का नाश कर देते जो झूठा जो है जो मिथ्या है इसलिए एक कहते हैं कि सत्य वो है जो समय और अंतरिक्ष की कसौटी पर अपरिवर्तित रहे ये दूसरा उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे बड़ा उसका विभाजक गुण है उसके जैसा और कुछ भी नहीं है संसार में कुछ भी ले लो कुछ भी चाहे वो विचार हो चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो चाहे ये सूर्य चंद्र सितारे हों चाहे धरती हो सब उसकी तुलना में मिथ्या है क्योंकि वही एक ऐसा सत्य है जो अपरिवर्तित है आप उसको जब भी अंतरचिंतन करोगे तो पाओगे कि वो सबसे विलक्षण है और साथ ही साथ सबसे स्थिर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ना समय के साथ ना अंतरिक्ष के साथ में परिवर्तन होता है अब दूसरा बोलते हैं ज्ञानम ब्रह्म वो ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप होने का क्या मायना मतलब वो ज्ञान कैसा ज्ञान कोई जड़ ज्ञान नहीं वरण ज्ञाप्ति अब हम कैसे समझें इस बात को कि जानना और किसी जानकारी को लेना दोनों अलग बात हैं। जानना हमारी चेतना से अभिन्न हो जाता है और किसी जानकारी को हम बाहर से किसी और वस्तु के बारे में जानते हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ ज्ञान की न ज्ञाता की न उस वस्तु की इन दोनों से अलग हट के ज्ञान की कि यहाँ पर हम तीन चीज़ें हैं जानने वाला है जिस चीज़ को जाना जाता है और जो जानने की मुख्य व्यवस्था है या मुख्य क्रिया है या जानने की जो मुख्य ज्ञाप्ति है अवबोध है हम यहाँ पर अवबोध को ब्रह्म कह रहे हैं कि उस अवबोध को ब्रह्म कहते हैं जो जाना जाता है और जो जानता है इसके बीच में जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है ज्ञान वास्तव में चेतना का प्रोजेक्शन है वो जो क्रिएट करता है जो बनाता है वो उससे चूंकि अभिन्न है इससे उसे ज्ञान रूप से जुड़ा रहता है यानी जैसे छतरी खोलोगे तो फैल जाएगी लेकिन उसके केंद्र से उन ताड़ियों से वो जुड़ी रहेगी ये जो ताड़ियाँ हैं वही ब्रह्म हैं जो आ रहे हैं वही ब्रह्म है क्योंकि उसी का प्रोजेक्शन है उसका केंद्र का विकास है इसलिए वो ज्ञान रूप से ब्रह्म है इसको थोड़ा सा अपन कभी और समझेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि ज्ञान रूप से वो उन सब वस्तुओं को अपने से अभिन्न करता है जिसका उसने रचना की उसके रचना करने के बाद वो तय है कि उसने द्वैतवादी संसार बना दिया फिर भी उन सबसे वो ज्ञान रूप से जुड़ा हुआ है तीसरा वो कहते हैं कि अनंत ब्रह्म आप अनंत की क्या परिभाषा अनंत तीन तरह से अनंत होता है संसार में देशत अनंत कालतः अनंत और वस्तुतः अनंत तीन तरह की अनंतता होती है तर्कशास्त्र में भी जब हम अनंत शब्द के बारे में बात करते हैं तो अनंतता तीन तरह से कही जाती है कुछ हो सकता है कि देशता अनंत हो कुछ कालता अनंत हो कोई वस्तुता अनंत हो लेकिन एक ही चीज़ है जो तीनों रूप से अनंत है और वो है ब्रह्म अब हमें ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को और आगे बढ़ाते हैं कि ब्रह्म का जो गुण है वो समस्त रूपों से अनंत है तीनों बातों से अनंत है अब यहाँ पर देश अनंत है न देश तमत स्पेस अंतरिक्ष के रूप में अनंत अब हम कहें कि आकाश भी तो देशतः अनंत है बिल्कुल सत्य बात है ये कि आकाश देशतः अनंत है अनंत का मतलब जिसकी सीमा प्रतीत नहीं होती वो देशतः अनंत है तो इसके स्पेस की कोई भौतिक सीमा हमको दिखाई नहीं देती अंतरिक्ष की भौतिक सीमा दिखाई नहीं देती इसलिए ये देशतः अनंत है लेकिन ये कालतः अनंत नहीं है क्योंकि ये कार्य प्रोडक्ट है क्रिएशन है यानी ये किसी के द्वारा निर्मित किया हुआ है इसका कभी निर्माण हुआ था तो जब इसका निर्माण नहीं हुआ था ये नहीं था और जब ये नष्ट हो जाएगा तब भी नहीं रहेगा इसलिए ये इसकी दो सीमाएं हमको दिखाई देगी इसका जहां शुरू हुआ और जहां ये अंत होगा अंतरिक्ष के बारे में ये जो अवधारणा है जिन ऋषियों ने हमको ये तैतरीय उपनिषद में बताई ऐसी ब्रदारणक उपनिषद है उसमें भी बताई थी याज्ञवल्क और गार्गी का जो संवाद हुआ था उस संवाद में भी ये बात सामने आई थी और ये बड़ी इतनी विशिष्ट है कि सदियों पूर्व हमारे ऋषि ये बात बोलते हैं और ये बात विज्ञान को अब अब ठीक से समझ में आने लगी है समझो पिछले सौ बरस के ज्ञान में ये बात स्पष्ट हो पाई है कि अंतरिक्ष एक रचना है अंतरिक्ष शाश्वत नहीं है इंटरनल नहीं है अंतरिक्ष ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा समय था ही नहीं कि जब ये नहीं था ऐसा नहीं है यानी अंतरिक्ष रचित है क्रिएटेड है रचना है और इसके अवयव हैं इसके घटक हैं जैसे इस मकान में ईट लगा है लोहा लगा है सीमेंट लगी है इस तरह से अंतरिक्ष के भी घटक ये बात आज विज्ञान को मालूम है लेकिन हमारे ऋषियों ने इसकी देशतः अनंतता के सिवा बाकी की दो अनंतताओं को अस्वीकार कर दिया था कि ये कालतः अनंत नहीं है क्रिएशन है ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कितनी बड़ी गहरी अंतर प्रज्ञा है ऋषियों की कि जब उन्होंने उस समय में ये बात सैकड़ों ने हजारों साल पहले कह दी थी कि अंतरिक्ष शाश्वत नहीं है ये कभी बना था और ये इसकी एक सीमा है उसके बाद ये समय की सीमा है उसके बाद ये नहीं रहेगा जैसे सभी हमारे शिवशास्त्र भी कहते हैं कि शिव ने ये अपने नृत्य की तरह ये संसार रचा है और उसको वापस अपने में समा लेगा इस तरह से वो देशतः अनंत तो है लेकिन कालतः अनंत नहीं है यह आकाश की बात होगी लेकिन ब्रह्म चूँकि उसका कर्ता है उसका क्रिएटर है इसलिए ब्रह्म की कालतः अनंतता स्वयं सिद्ध है जो कालतः अनंत वस्तु को जन्म दे सके वो स्वयं कालतः अनंत होगा ही ये बात स्पष्ट इस है इसलिए सबसे पहले बात कि वो कालतः देशतः अनंत सिद्ध हो गया अब चूँकि दूसरी बात कालता तो अनंत क्योंकि वो किसी का कार्य नहीं है वरन सब उसके कार्य हैं यानी उसने सबको बनाया उसको किसी ने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ हमारी अंतर प्रज्ञा की जरूरत है सोचने की हम जब तक अपने भीतर उतर के इन बातों को नहीं सोचेंगे तो ये बातचीत वाली इन्फॉर्मेशन से हमारे कहने से तुम्हारे सुनने से बात प्रेरणा मिल सकती है अंदर उतरने की लेकिन उतरना हमको सबको खुद ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम कितनी भी गहराई से चिंतन करें हम कहेंगे कि कैसने बोल दिया आपको कि ब्रह्म को किसी ने नहीं बनाया चलो आप कोई भी कुतर्क कर सकता है कि ब्रह्म को किसी ने नहीं बनाया ऐसा आपको कैसे मालूम पड़ा आप, आप कहीं भी आपने किताब में पढ़ लिया तो चलो उसको कैसे मालूम पड़ा जिसने किताब लिखी आप इस तर्क को और गहराई से आगे बढ़ाते जाओगे चलो हम कह देंगे चलो उसको बनाया उसका नाम भी रख दो कुछ फिर आप प्रश्न उठेगा कि फिर उसको किसने बनाया फिर आप पूछोगे उसको किसने बनाया और यही याज्ञवल्क और मैत्रेय के संवाद में भी हुआ था जब उन्होंने पूछा था कि यह धरती किससे होतप्रोत है फिर सूर्यलोक किससे होतप्रोत है फिर द्योलोक किस से होतप्रोत हैं अगर उससे चंद्रलोक ओतप्रोत है तो फिर चंद्रलोक किससे ओतप्रोत है उन्होंने कहा वो ब्रह्मलोक से ओतप्रोत है और है लड़की इसके बाद आगे का प्रश्न मत पूछना नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा ये प्रसिद्ध संवाद है बृहदारणक उपनिषद का क्योंकि इस श्रृंखला का कहीं तो अंत होगा मेरे पिता के पिता के पिता के पिता आप घंटे भर चिल्लाते रहो जीवन भर चिल्लाते रहो पर यह श्रृंखला कहीं तो शुरू हुई है वही का नाम परमपिता है क्योंकि यह अंतर चिंतन के बगैर ये बात समझ में नहीं आएगी कि ब्रह्म का किसी ने क्रिएशन नहीं किया था ब्रह्म की रचना किसी ने नहीं सब की वरन उसने सबकी रचना की है इसलिए वो ब्रह्म कालतः अनंत है अब हम तीसरा वस्तुतः अनंत की बात करते हैं। यहाँ पर एक किताब रखी है आप इसको देख रहे हो आपने इसके नाम पढ़ लिया रंग देख लिया मोटाई देख ली वजन तोल लिया प्रकाशक का नाम देख लिया उसका राइटर का नाम देख लिया लेकिन जैसे ही आप जब दूसरी किताब पर नज़र पड़ती है तो पहली किताब पर से आपकी नज़र हट गई अब पहली किताब के बाद में आप दूसरी किताब को जैसे देखेंगे अच्छा इसका प्रकाशक ये नहीं है अब इसका प्रकाशक ये है इसका राइटर ये है इस किताब का वजन ये है इसमें इतने पेज है ये उन्नीस सौ में पब्लिश हुई थी ये 1977 की रचना है इस तरह से जब पहले किताब का अंत हुआ तब दूसरी किताब आपके चेतना से जुड़ गई जाके पहले किताब का अंत हुआ तो जब किसी एक चीज़ का अंत होता है तो हम कहते हैं वस्तुतः अनंत नहीं है क्योंकि जैसे ही इसका अंत होता है चेतना में तभी वो दूसरी वस्तु चेतना में आती और दूसरी वस्तु का अंत होगा तो तीसरी वस्तु चेतना में आएगी अपन स्पंदकारिका में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जब हमारी चेतना में एक वस्तु आती है उसका क्रिएशन होता है जितनी देर वो चेतना में रहती है उसका पालन लालन होता है और जब वो चेतना से चली जाती है तो उस समय वो उसका संवार हो जाता है लेकिन जिस वस्तु का संवार हो सके वो ब्रह्म नहीं है इसलिए आप कहेंगे फिर वस्तुतः अनंत हम कैसे सिद्ध करेंगे ब्रह्म को क्योंकि ब्रह्म के बारे में जब हमारे हृदय में कोई बात आती है तो फिर हम उस बात से बाहर जा ही नहीं सकते अगर हम कुर्सी को देखें अगर हमारी दृष्टि अद्वैत की है हमारी दृष्टि स्पष्ट है हमारे आँखों के आगे से जो कंचुक है निकल चुके हैं अगर हमारी आंखों के सामने से माया का पर्दा फट चुका है तो हमको वो कुर्सी भी ब्रह्म दिखाई देगी ये किताब भी ब्रह्म दिखाई देगी या दूसरी किताब भी ब्रह्म दिखाई देगी वो व्यक्ति भी ब्रह्म दिखाई देगा क्योंकि हमको मालूम है कि उसका तात्विक स्वरूप ब्रह्म ही है उसको और किसी रूप में नहीं बोल सकते आप रामलाल भी ब्रह्म है, श्यामलाल भी ब्रह्म है यानी हम जिन जिन वस्तुओं पर हमारे नजर जाएगी वो ब्रह्म से अलग जा ही नहीं सकती ब्रह्म का दृष्टिकोण जब हमारे हृदय में विकसित हो जाएगा तो हम उसका अंत कर ही नहीं सकते संहार कर ही नहीं सकते ब्रह्मा का संहार संभव नहीं है इस किताब का संहार संभव है दो तरह से संभव है हमारी चेतना से संहार भी संभव है इसके भौतिक स्वरूप का संहार भी संभव है लेकिन हम इस भौतिक स्वरूप का संहार कर इसको जरा दें किताब को तो इसके राग भी ब्रह्म हैं हम उसको ब्रह्म का निवारण नहीं कर सकते इसलिए तीसरा जो वस्तुतः अनंत का मतलब होता है जिसका हम निवारण न कर सकें हम सब कह सकते हैं कि किताब का निवारण हो गया तुम्हारे काम का निवारण हो गया उस व्यक्ति को हमने भगा दिया ये काम निपटा दिया कितने भी करो सबकी निवृत्ति हो जाएगी लेकिन ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि जब हम कहेंगे कि निवृत्ति हो गई तो निवृत्ति भी ब्रह्म है इसलिए उसके भाववाचक संज्ञा क्रियावाचक संज्ञा या सर्वनाम सब कुछ ब्रह्म ही है क्योंकि उसका निवृत्ति नहीं हो सकती ताकि हम दूसरी वस्तु पर ध्यान करें ब्रह्म की निवृत्ति होकर हम दूसरी वस्तु पर ध्यान कर ही नहीं सकते वो दूसरी वस्तु भी ब्रह्म ही है और ये दृष्टिकोण जब विकसित हो जाता है तो जैसा तो तो इस स्पंद कार्य का में कहा गया था कि तुम अपने निगाह कहीं भी ले जाओ ध्यान करने की क्या जरूरत है तुम में हिम्मत हो तो ब्रह्म से बाहर ध्यान करके देखो मन को बोलो मन तेरी मर्जी आए जहां जा, जा। अगर तुझ में क्षमता हो तो ब्रह्म से बाहर जाके बता क्योंकि ब्रह्म के बाहर जाके कैसे बताएगा वो जहां जाएगा ब्रह्म पहले हाजिर है किसी चीज का ध्यान करे अच्छी चीज का ध्यान करे तो ब्रह्म है वो बुरी चीज का ध्यान करे तो ब्रह्म है अपनी चीज का ध्यान करे तो ब्रह्म है वो पराई चीज का ध्यान करे तो ब्रह्म है इसलिए उस ब्रह्म के बाहर मन नहीं जा सकता और लेकिन किसके लिए जिसको अद्वैत दृष्टि का वरदान मिल गया जिस पर शिव की अनुकंपा हो गई जिसकी दृष्टि में शिव के सिवा और कुछ भी नहीं है उसके लिए ये सत्य है कि वो जो देखेगा वो ब्रह्मा है और उसका मन जहाँ जाएगा वो ब्रह्मा है और जो करेगा वो शिव की ही क्रिया है वो शिव की क्रिया से बाहर कुछ भी नहीं कर सकता जैसे कि शिव की परापूजा में भी ये बात बताई जाती है कि जो कुछ करूँ वो तेरी ही पूजा है जब मैं चलूँ तो तेरा ही परिक्रमा है जब मैं सो तो कि तेरा ही तो ध्यान है और जो बोलूँ तो तेरा ही तो अर्चना है इसलिए मेरे लिए अलग से तेरी पूजा कैसे करूँ मैं और पूजा कैसे करूँ जो सबको दीप जो पूर्ण दीप दीपकों को जो प्रकाश देता है उसको मैं कैसे प्रकाश दिखाऊँ इस तरह से वो बड़े सुंदर तरीके से परा पूजा में जैसे बताया जाता है वही बात हृदय में तब आती है जब हमारे अद्वैत की दृष्टि विकसित हो जाती है तो इस तरह से हम तीनों तरह से उसको सिद्ध कर सकते हैं कि वो तीनों तरह से अनंत है देश तक अनंत है वो कालतः अनंत है क्योंकि उसकी कभी रचना नहीं की गई थी क्योंकि रचना जब कहें कि की गई थी संसार की या अंतरिक्ष की तो रचनाकार कौन था अगर हम कह ब्रह्म नहीं था उसका कुछ भी नाम रख दो फिर उस ब्रह्म का रचनाकार कौन था इस तरह से जब उन रचनाकारों की अंतिम श्रृंखला के अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे हमने उसका नाम रखा है ब्रह्म या परशिव या परम पिता इसलिए उस श्रृंखला के प्रथम बिंदु का नाम या केंद्र का नाम ही परमेश्वर है परशु है या ब्रह्म है इसलिए हम उस केंद्र की बात कर रहे हैं इसलिए जब अंतर चिंतन करें तो ब्रह्म का स्वरूप तीनों रूप से अनंत सिद्ध होता है और जैसे ही हम इन तीन रूपों को अपने हृदय में विकसित फलित देखते हैं वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक साथ ही संसार के समस्त भोगों को भोग लेता है ये बड़ी विशिष्ट बात बोलते हैं ऋषि कि समस्त भोगों को एक साथ भोग लेता है उसके लिए अब कोई भोग भोगना शेष नहीं रह गया उसके आनंद में इतनी पूर्णता आ जाती है कि अब उस आनंद को और आगे ले जाना संभव नहीं उसके पूर्ण आनंद की स्थिति है उसी को बोलते हैं ब्लिस या पूर्ण आनंद की स्थिति या एनलाइटनमेंट जब लक्ष्मण जी महाराज कहते थे इट इज ए सुपर सेक्सुअल एक्सपीरियंस कि नहीं इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं हो सकता इससे ज़्यादा बड़ा आनंद संभव नहीं है वो यहाँ तक बोलते थे लक्ष्मण जी महाराज कि अगर इस आनंद की स्थिति में कोई व्यक्ति आधा घंटा एक घंटा रह जाए तो मर जाएगा शरीर छोड़ देगा वो जी नहीं सकता इस आनंद को सहन ही नहीं कर सकता वो आनंद इतना ओवरवेल्मिंग जॉय है कि उसको संभव नहीं है कि कोई इंसान सहन कर सके इसलिए वो एक साथ ही समस्त भोगों को भोग लेता है और ये एक क्षणिक बिजली चमकती ऐसा तड़ित की तरह अनुभव होता है हमारे गुरुदेव भी यही कहते थे ये अनुभव चूंकि हमारी योग्यता इतनी नहीं है कि हम उस अनुभव को सहन कर सकें इसलिए ये तड़ित की तरह बिजली चमकने की तरह क्षणभर का अनुभव है कि हमको सब संसार ब्रह्म दिखाई देने लगे और ये तीनों तरह की अनंतता और सत्य सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म और अनंतम ब्रह्म और वस्तुतः अनंतता देशता और कालता तीनों तरह की अनंतता जब हृदय में विकसित हो जाएगी तो वो व्यक्ति एक साथ बिना किसी क्रम के वो समस्त संसार के भोगों को एक साथ भोग लेता है क्योंकि हम कोई भी चीज़ को भोगेंगे तो क्रम से भोगेंगे अगर भोजन को भी भोगना है तो पहले हमको बाजार से अनाज लाना है तो उसको फिर बनाना है फिर उसको थाली में परोसना है फिर उसको खाने की क्रिया करना है तब जाके हम उसको भोग सकते हैं लेकिन हम ये सोचे कि हम सोचा बस और वैसे वैसे सारी चीजें हो गई ये तभी हो पाएगा जब हम हृदय में इन पूरी स्थितियों को ब्रह्म के स्वरूप को समझ लें इसलिए इस ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को देखने वाला और ब्रह्ममय हो जाने वाला और ब्रह्म को पा वाला ये अलग अलग नहीं है तीनों एक ही हैं तो वो एकाएक एक समस्त भोगों को भोग लेता है इस तरह वो तीनों तरह से अनंत है अब वो बताते हैं कि वो संसार की रचना कैसे करता है इसी में बताएंगे उसमें कि वो सबसे पहले अपने आप को आकाश में बदलता है आकाश के पास सबसे परमेश्वर के सबसे नज़दीक रहने का गुण है कि आकाश अनंत है देश तो अनंत है बाकी दो अनंतताएं उससे छीन ली गई हैं वस्तुतः तो अनंत नहीं है क्योंकि जैसे हम आकाश पर से ध्यान हटाएंगे तो आकाश से इतर कोई दूसरी चीज़ हमारे निगाह में आ जाएगी लेकिन ब्रह्म के बारे में कहना था हा आकाश भी ब्रह्म है और वस्तु भी ब्रह्म है इसलिए फिर उससे इतर कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं आ सकती लेकिन जब आकाश की बात करते हैं तो आकाश वस्तु तो अलग है और वस्तुओं से अलग है इसलिए आकाश ईश्वर के सबसे प्रथम रचना है भौतिक जो पंच महाभूत बनाया और उसको सिर्फ उन्होंने एक गुण दिया शब्द एक तन्मात्रा उसके काम की है शब्द अब दूसरी बनी वायु जो अधिक स्थूल थी आकाश से अधिक स्थूल बनी वायु अब इस वायु में देशतः अनंतता भी नहीं है ये एक वस्तु की तरह है जिसमें फिजिकल लिमिट्स भी हैं इसकी वायु की लेकिन इसमें दो गुण हैं एक शब्द और एक स्पर्श आप वायु के स्पर्श को सहन महसूस कर सकते हो तीसरा बना अग्नि जिसको एक और गुण नवाजा गया जिस गुण से उसको देखा जा सकता है हम आकाश को देखने का उपक्रम करते हैं लेकिन हम आकाश को सचमुच में देख नहीं सकते और न हम वायु को देख पाते लेकिन जो तीसरा गुण है जिसमें रूप भी है वो है तेज या अग्नि जो हमको रूप प्रदान करती है जो हमारे आँखों का विषय हो सकती है इसलिए तीसरी तन्मात्रा जो रूप है वो तीन गुणों से संपन्न है अग्नि रूप स्पर्श और शब्द अब इसके बाद में चौथी जो चौथा महाभूत जो ईश्वर ने रचा है वो है जल जिसके साथ में चार गुण हैं ये और स्थूल है पूर्ववर्ती तीनों से ज़्यादा स्थूल है पूर्ववर्ती शब्द आकाश के साथ जुड़ा है शब्द और स्पर्श वायु के साथ शब्द स्पर्श और रूप अग्नि के साथ अब यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप के साथ में रस भी जुड़ गया रस यानी हमारी रसना का विषय भी हो सकता है हम जल को चख सकते हैं इसका स्वाद ले सकते हैं हम कह सकते कड़वा है ये मीठा है ये बड़ा स्वादिष्ट है हम जल का स्वाद ले सकते हैं और उसके बाद में इसके आगे जो अंतिम क्रिएशन है जो सबसे स्थूल है वह है पृथ्वी जो ठोस है जिसके साथ में शब्द स्पर्श रूप रस के साथ में गंध भी जुड़ गई है ना अब हमारी नाक का विषय भी है और इससे साथ इन समस्त गुणों के अलावा एक बात ध्यान रखना हमारे को कभी कभी मन में कुतर कूट सकते कि गंध क्या पृथ्वी का ही विषय है क्या वायु का विषय नहीं लेकिन पंच महाभूतों में दूसरे महाभूतों का विलय है ये हम पंचीकरण कभी पढ़ेंगे जो समझाया गया था शंकराचार्य के द्वारा तो हर महाभूत में दूसरे महाभूत का अंश है उस बात को समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हर महाभूत में दूसरे महाभूत के भी कुछ गुण हैं लेकिन पृथ्वी में उन समस्त गुण वो समस्त गुण हैं वो समस्त ठोस है सबसे ज्यादा द्वितवादी कोई चीज है तो वो है क्रिएशन पृथ्वी अब पृथ्वी के बाद उसमें औषधियों का निर्माण हुआ उसके बाद उसमें अन्न का निर्माण हुआ और उसके बाद में जीव जंतुओं का निर्माण हुआ अब देखो परमेश्वर की एक अनुकंपा कृपा या उनकी व्यवस्था जैसे बच्चे को पैदा होने से दूध के लिए इंतजार नहीं करता दूध पहले व्यवस्थित हो जाता उसके लिए ऐसे ही मनुष्य को इस धरती पर आने के पहले अन्न पहले ही उपलब्ध था अन्न की उपलब्धि मनुष्य के आने के पहले ही हो गई थी मनुष्य आया उसके पहले आने इसलिए अन्न को मनुष्य का अग्रज कहा जाता है बड़ा भाई कहा जाता है कि अन्न मनुष्य का या जीव जंतुओं का पूर्वज बड़ा भाई है क्योंकि वो पहले आया धरती पर उसके बाद जीव जंतु आए क्योंकि जीव जंतुओं को आधार की जरूरत थी लेकिन बड़े इसके आगे अगली जो हम अब चूंकि आज तो इतना समय नहीं है कि ना अपन अगली बार पढ़ेंगे जब कि इस उपनिषद में इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हम आपस में आधारित एक दूसरे पर आधारित हैं इंटरडिपेंडेंस है, हम कैसे एक दूसरे पर आधारित हैं कैसे एक जीव जंतु एक दूसरे जीव जंतुओं पर, पर, पर आधारित है कैसे धरती हम पर हम धरती पर आधारित है कैसे अन्न हम पर और हम अन्न पर आधारित हैं इसलिए इंटरडिपेंडेंस है और ये इंटरडिपेंडेंसी परमेश्वर की व्यवस्था है क्यों कि इस संसार को अगर लंबे समय तक आगे बढ़ाना है तो इस इंटरडिपेंडेंसी या आपसी आधारितता पर आधार आ, आ, पर ही हमारी लंबे समय तक इस संसार पर रहना संभव है क्योंकि अगर ऐसा ऐसे जैसे हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे उससे प्रकाश संविश्लेषण कर हैं उसके द्वारा वो भोजन निर्माण कर लेते हैं उसी भोजन को हम खा लेते हैं तो हम खा लेते हैं तो हम खा के फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसको मेटाबॉलिज्म करते हैं उसे एनर्जी पैदा करते हैं लेकिन इसी क्रिया में हम फिर ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये ऐसी इंटरडिपेंडेंसी है जो हमको लंबे समय तक इस प्लेनेट के ऊपर इस ग्रह के ऊपर जीवित रहने का अवसर देती तो ये यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि मनुष्य अन्नों को खाता है अन्य मनुष्य को खाता है हमारी इंटरडिपेंडेंसी हम जीव जंतुओं को खाते हैं जीव जंतु हमको खाए जाते, है। हम जाते हैं हम धरती में से अन उगाते हैं धरती फिर हमको खाई जाती है हम धरती से अभिन्न हो जाते हैं हम धरती में विलीन हो जाते हैं चाहे हमको जलाओ चाहे गाड़ दो फिर हम धरती से अभिन्न हो जाते हैं इस तरह हम पंचमहाभूतों से बनते हैं फिर उसमें विलीन हो जाता है एक इस प्रकार का इकोसिस्टम है जहाँ पर कि हमारी इंटरडिपेंडेंसी हमको यहाँ पर या फिर जो हमारी आपसी एक दूसरे पर निर्भरता है वो हमको यहाँ लंबे समय तक बिना किसी बाहरी सहायता के हमको आपस में इस प्लेनेट पर संसार में रहने का अवसर देती है एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है जो तैतरी उपनिषद बताया बड़े विशिष्ट उपनिषद है ये और जो हमको संसार में ब्रह्म की और ब्रह्म की क्रियाएं और उसके व्यवस्थाओं के बारे में समझाती तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं इसके आगे के बाद फिर अपन अगले बार में चालू रखेंगे अगले गुरुवार को